ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत प्रेम भगवत प्रेम की शक्ति ईश्वरी शक्ति की धारणा केवल जगत की सृष्टि स्थिति और लय के रूप में ही मत करो अपितु भगवत प्रेम तथा ईश्वरी ज्ञान के द्वारा प्राप्त शक्ति के बारे में सोचो शक्ति शारीरिक मानसिक अथवा आध्यात्मिक हो सकती है सभी प्रकार की शक्तियों की आदि कारण माँ जगदम्बा से प्रार्थना करो माँ जगदम्बा की भक्ति से असीम शक्ति प्राप्त होती है तुम उनके हाथों में यंत्र मात्र हो लेकिन यंत्र भी कार्यरत होता है और याद रखो यंत्र के रूप में तुम्हारी शक्ति असीम है जिस प्रकार जगदम्बा तुम में विद्यमान है उसी तरह वे सभी में विद्यमान है इस तरह सोचो अन्यथा आज जो प्रेम है वही कल घृणा से परिणित हो जाएगा हमारा प्रेम घृणा से संबंधित रहता है उसे प्रेम के लिए प्रेम होना चाहिए यदि यह भाव बनाए रखना संभव न हो तो प्रारंभ में हमें कम से कम परस्पर प्रेम के लेन देन का भाव रखना चाहिए उसके बाद एक स्थिति आएगी जब तुम जितना पाओगे उससे अधिक देना चाहोगे उच्चतम अवस्था वह है जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता तक नहीं वह प्रतिदान की अपेक्षा किए बिना देता चला जाता है सभी अभी हमारा प्रेम स्वार्थयुक्त है क्या तुम आधा आधा की कहानी जानते हो एक होटल खरगोश के मांस के कबाब के लिए प्रसिद्ध था एक दिन एक ग्राहक को स्वाद में अंतर प्रतीत हुआ पुलिस को सूचना दी गई होटल मालिक ने कहा महाशय मैं क्या करूं? खरगोश का मांस मिलना मुश्किल हो गया है अतः मैंने थोड़ा सा घोड़े का मांस मिला दिया है किस अनुपात में पुलिस ने पूछा उसने कहा आधा आधा यानी एक खरगोश के साथ एक घोड़े का हमारा दूसरों के प्रति प्रेम एक खरगोश के वजन का होता है और स्वयं के प्रति एक घोड़े के वजन का सा सचमुच आधार लोग और हम स्वयं भी विश्वसनीय नहीं है प्रेम के अनंत स्रोत के निकट जाओ उस विशुद्ध प्रेम की एक बूंद हम प्राप्त करते हैं वह स्वार्थपरता से अत्यधिक अपमिश्रित हो जाता है उसे शुद्ध करो सभी में आत्म प्रेम है उसे उदात्त कैसे करे यही समस्या है विज्ञान में विशुद्धिकरण की प्रक्रिया उदात्तीकरण कहलाती कर है ईसाई उसे परगेसन कहते हैं अपने प्रेम को शुद्ध कहाँ यह हमारे जीवन का प्रस्तुत कार्य है अपने भगवत प्रेम को परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाओ तब दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ेगा हम सभी माँ जगदम्बा के माध्यम से परस्पर संबंधित हैं सर्वप्रथम व्यक्तिक प्रेम होता है उसके बाद हम क्रमशः अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं आत्मा हैं, तब हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित होता है मानो प्रेम का स्थान आध्यात्मिक बंधुत्व ले लेता है, आसक्ति के स्थान पर स्वाधीनता आ जाती है स्वार्थ स्वार्थपरता का स्थान सेवा ले लेती है इस प्रेम को बढ़ाओ इसे दूसरों को दो दूसरों को सम्मान प्रदान करो सभी में विद्यमान परमात्मा का चिंतन करो पारिवारिक प्रेम तथा मित्रों का प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है जानो कि यह प्रेम भगवान से संबंधित असीम प्रेम का बिंदु मात्र है इसे भगवत प्रेम से संयुक्त करने का प्रयत्न करो अपनी दैनंदिनी साधना के बाद माता पिता संबंधियों मित्रों और विद्वतों में भी भगवान को प्रणाम करो सभी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करने का प्रयास करो हमें चैतन्य के उच्च स्तर पर उठने का प्रयत्न करना चाहिए जो समस्त शुभ अशुभ इच्छाओं और मनोभावों से परे है तथा याद रखो कि शुभ भावनाओं से अशुभ भावनाओं के स्तर पर आने में देर नहीं लगती अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और उन्हें आध्यात्मिक दिशा प्रदान करना सीखो दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम को भौतिक स्तर पर व्यक्त करते समय सावधान रहो यदि तुम किसी व्यक्ति से सचमुच प्रेम करते हो तो तुम्हें उसकी अनासक्त होकर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए यदि ऐसा न कर सको तो दूर हो जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो जिन साधकों की कुछ चित्त शुद्धि हो चुकी है उन्हें अपनी इच्छाओं और कामनाओं को बाहर प्रकट करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें कोमल भावनाओं और मनोभावों के विषय में अत्यधिक सतर्क होना चाहिए मन पर सतत निगरानी बनाए रखना चाहिए यदि वह दैनंदिन जीवन की छोटी छोटी बातों में लापरवाह होगा तो वह ध्यान में भी लापरवाही बरतेगा ध्यान के लिए बैठने पर हमें कोई नया मन नहीं मिल जाता वह तो वही पुराना मन ही रहता है और यदि वह दूसरे समय भटकने का अभ्यस्त हो जाता है तो यह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह ध्यान के समय शांत होगा जिस मात्रा में हम भगवान को प्रेम करने तथा उनकी सेवा में रुचि का अनुभव करेंगे उसी मात्रा में हमारी साधना में अधिकाधिक स्थिरता आएगी और वह फलप्रद होगी कर्म निरत रहते हुए भी मन सांसारिक वस्तुओं की ओर अग्रसर हो रहा हो उस समय भी किसी न किसी प्रकार चोरी छुपे भगवान को भीतर प्रविष्ट करो केवल भगवत प्रेम की ही प्रोत्साहित करना चाहिए और यह सतत अभ्यास द्वारा किया जा सकता है मन के अधिकांश भाव को जितना वह अभी है उससे अधिक सजग अधिक जागृत करना चाहिए प्रभु को अपने जीवन का झूतारा बना लो जो व्यक्ति भगवान को प्रेम नहीं करता वह वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता आध्यात्मिक जीवन की सबसे महान बात हमारे मानवीय प्रेम को भगवत प्रेम में रूपांतरित करना है निकृष्टतम आसक्ति के मूल में भी विशुद्ध प्रेम का सार भाग रहता है बुराई के भस्म हो जाने पर विशुद्ध प्रेम बचा रहता है यह निश्चित रूप से जानो कि यदि किसी कारणवश कोई मानो तुम्हें त्याग दे तो भी भगवान ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है हम भगवान के नित्य अंश स्वरूप हैं अपने समग्र प्रेम को भगवान की ओर मोड़ दो और भगवत प्रेम के माध्यम से दूसरों को प्रेम करना सीखो अर्थात दूसरों को व्यक्तिगत रूप से प्रेम मत करो लेकिन भगवान के लिए तथा तो भगवान के माध्यम से प्रेम करना सीखो भगवान का मानवीय के प्रति जो पवित्र प्रेम है उसका कुछ अंश दूसरों के प्रति हमारे प्रेम में होना चाहिए ईश्वराभिमुखीकरण अहंकार बार बार सर उठाता है तथा श्रीराम तो कहते हैं उसे भगवान का दास बना दो इच्छाएं और वासनाएं नियंत्रित नहीं होना चाहती उनकी तीव्रता बनाए रखकर उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दो स्त्री पुरुषों के संग की लालसा के बदले भगवान से मिलन की लालसा करो उनके दर्शन से ही जीव की क्षुधा मिट जाती है वे ही जीव की रिक्तता को भरकर उसे स्थाई शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं दूसरे स्थूल और सूक्ष्म विषय सुखों की बाधाओं के प्रति क्रुद्ध होने के बदले भगवत प्राप्ति की बाधाओं को क्रुद्ध हो अपने अशुभ इच्छाओं उच्छृकल वासनाओं और क्रोध पर ही क्रुद्ध हो और उन सब से अपने महान निष्ठुर शत्रुओं की तरह दूर रहो दूसरे किसी मायावी पुतले अथवा स्थाई सांसारिक संपत्ति के लोभ के बदले भगवान तथा उनकी अक्षय आध्यात्मिक संपत्ति की कामना करो जो कभी नष्ट नहीं होती तथा जिसके द्वारा ही स्थायी शांति मिल सकती है श्रीमद्भागवत में कहा गया है काम क्रोध भय स्नेह मित्रता और आत्मीयता को भगवान की ओर मोड़ने पर भगवत साक्षात्कार होता है पारस के स्पर्श से सभी इच्छाएँ वासनाएं लोभ और क्रोध रूपी निम्न धातुएं अपना अशुभ स्वभाव त्याग कर जीव को आनंद व अमृत्व प्रदान करने वाली शुद्ध भक्ति से रूपांतरित हो जाती है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की है यदि कोई अति दुराचारी व्यक्ति भी अनन्न्य भाव से मेरी आराधना करता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए क्योंकि इस उसने शुभ निर्णय ही किया है वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है कौनते यह दृढ़तापूर्वक कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता यह संभव है कि कोई व्यक्ति वासनाओं के बुरे परिणामों के बारे में भली भांति जानता है लेकिन फिर भी वह उनसे अपने को पूरी तरह दूर रखने में समर्थ न हो पाया हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए वह अपने ऊपर कैसे उठ सकता है उनके प्रति साक्षी भाव का विकास करना दूसरा उपाय है दोनों ही आसान नहीं है और साधना के प्रारंभिक काल में तो लगभग असंभव ही है तब फिर साधक के लिए क्या उपाय है उसे उन सभी की अपरोक्ष या परोक्ष रूप से परमात्मा के साथ जोड़ लेना चाहिए प्रत्येक इच्छा प्रत्येक वैसिक आवेग, प्रत्येक वासना को सचेतन तथा साथ साक्षात रूप से इच्छा शक्ति की सहायता से ईश्वराभिमुखी कर देना चाहिए यदि उसकी कला प्रवणता तथा कला का आनंद उपभोग करने की इच्छा बहुत प्रयत् प्रबल हो तो उसे किसी धार्मिक कला पद्धति को स्वीकार कर उसके द्वारा परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए लौकिक संगीत के बदले भक्ति संगीत का श्रवण करना चाहिए दूसरों के लिए गाने के बदले भगवान के लिए गाना चाहिए त्यागी यदि उसे मीठी सुगंध बहुत प्रिय हो और वह पुष्पों के सौंदर्य का भोग करना चाहता है तो पुष्प तोड़कर उन्हें भगवान को अर्पित करे तथा उससे भगवान की वेदी का कलात्मक श्रृंगार करे यदि वह किसी व्यक्ति से प्यार करना चाहता है अथवा किसी के प्रति बहुत आकर्षित हो रहा है तो उस व्यक्ति में परमात्मा को प्रेम करे और इस प्रकार सीधे परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए सोच समझकर तथा सचेतन रूप से किए जाने पर ये सारे कार्य महान संयम एवं नियंत्रण कारक सिद्ध होते हैं तथा हमारी इच्छाओं के उदात्तीकरण में उन्हें उच्चतर दिशा प्रदान करने में तथा और अधिक पवित्रता अर्जन में सहायक होते हैं लेकिन यहाँ भी साधा का प्राप्य चरम लक्ष्य मन का पूर्ण नियंत्रण और भगवत साक्षात्कार ही है अन्य सभी साधन उसकी प्राप्ति के सोपान मार्ग हैं हम क्रमित पथ का अवलंबन कर आगे या पीछे हमें विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम की उच्चतम अवस्था तक आरोहण करने में समर्थ होना होगा समस्त बाह्य पदार्थों के साथ हमारे संबंध को ईश्वराभिमुखी करना चाहिए परमात्मा सर्वत्र सदा सभी में है लेकिन इसे अनुभव करने के लिए हमें अधिक सजग और सचेतन होना होगा हमें अपने इंद्रियों तथा तो शुभ अथवा अशुभ सहजाद प्रवृत्तियों के आवेशों के द्वारा कम परिचालित होना चाहिए तथा तो अधिक चिंतनशील होना चाहिए हम इन सभी बातों में इतने लापरवाह और आलसी हैं कि हम इसके विपरीत मार्ग को स्वीकार कर स्वयं अनंत कष्ट भोगते हैं